नमस्कार दोस्तों हमने एक बात कही कि आज के अंक में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे शब्द के बारे में जिसका कि कई अर्थ निकल सकता है मगर मैं उन, उन उस शब्द या उन अर्थों की बात करने से पहले अपने एक मित्र का सुझाव जो उन्होंने मेरे पॉडकास्ट के बारे में दिया वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं उन्होंने मुझको सुझाव दिया कि पॉडकास्ट में अपनी कहानियों के अलावा भी आप दूसरों के अनुभव भी शामिल करिए तो मैंने सोचा कि हाँ पॉडकास्ट केवल मेरे जीवन पर आधारित तो है नहीं यह तो बातें हैं और बातें तो अपने बारे में भी हो सकती हैं और दूसरों के बारे में भी मगर मैं एक आपसे वादा करता हूँ कि मैं जब भी किसी दूसरे की बात करूंगा तो साफ साफ बताकर उसकी अनुमति लेकर उनके जीवन की घटनाएं या बातें साझा करूंगा तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मैं किसी के भी जीवन की घटना बिना उनकी स्पष्ट अनुमति के साझा नहीं करूंगा तो अब मेरा निवेदन यह है कि यदि आप चाहें तो आप मुझे अपने अनुभव या जीवन में जो आपने सीखा है या जो आपने देखा है और जो आप चाहते हैं कि हम साझा कर्ज करें सा कि उसका लाभ सभी लोग उठा सकें तो आप मुझे बताइए और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन बातों को अपने पॉडकास्ट में शामिल कर सकूं देखिए इस पॉडकास्ट का उद्देश्य कोई शुद्ध मनोरंजन नहीं है इस पॉडकास्ट का उद्देश्य है बातें करना और जब बातें चलती हैं तो उसमें से हमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने उपयोग का कुछ ना कुछ सामान निकाल ही लेता है अब वो सामान हम कहा से निकालते हैं और किस वाक्य से निकालते हैं ये तो हम पर निर्भर करता है बताने वाला यानी कि जो कथावाचक है वो तो अपनी तरफ से कथा सुना देते उससे कुछ लेना वो तो श्रोता के ऊपर है तो साहब मैं ये आपको पहले एक आश्वासन देकर के एक संदेश देकर के और फिर अपनी आज की बात शुरू कर रहा हूं आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ट्रिगर्स के बारे में आप सोच रहे होंगे ट्रिगर यह बंदूक का ट्रिगर नहीं बंदूक का ट्रिगर नहीं मैं यहां पर ट्रिगर को जिस मनोभाव से जिस सेंस में इस्तेमाल कर रहा हूं वो है वे ट्रिगर्स जो हमें किसी चीज की याद दिला देते हैं यानी किसी विचार को लाने में हमारे म, मतलब मन में वो ट्रिगर का काम करते हैं या हमें किसी एक्शन के लिए ट्रिगर करते हैं मैं इसका इस बात को शायद उतने स्पष्टता से बता नहीं पा रहा हूं मगर मैं इसको एक घटना से बताऊं तो शायद आपको ज्यादा अच्छी तरह से मेरा जो मेरा अर्थ है वो समझ में आ सकेगा एक एक जीवन की मेरे मेरे ही जीवन की एक घटना है और मैं आपको सच बता रहा हूं कि इस घटना को जब इस पॉडकास्ट को मेरी पत्नी सुनेंगी तो वह शायद थोड़ी खफा भी हो जाए मगर मैं ईमानदारी से बता देना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपनी बात स्पष्ट करनी है साहब एक बार की बात है जब मेरी उम्र लगभग दस वर्ष की रही होगी या शायद ग्यारह वर्ष की रही होगी हम साहब तब से थोड़ा मतलब दिल पर काबू जरा कम रहता था हमारा हमेशा से आज भी कम है उस जमाने में कुछ और भी कम था मतलब कंट्रोल आज तो थोड़ा बढ़ गया यो कहना चाहिए तब कंट्रोल बहुत ही लूज कंट्रोल था अब साहब अब आप समझ सकते हैं कि 11 साल का लड़का और उसके दिल पर कंट्रोल कम हो हम साहब नैनीताल गए पिताजी के किसी मित्र की बेटी की शादी थी उसमें हम लोग गए थे अब आप सोचिए साहब नैनीताल जैसा हिल स्टेशन 11 साल की उम्र बेकाबू दिल और शादी वाला घर आप जानते हैं ना साहब पहाड़ में सौंदर्य हर तरफ दिखाई पड़ता है यानी कि प्रकृति में भी और व्यक्तियों में भी अब साहब उस शादी में हमने मतलब जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा और आजाद हो गए मतलब मां बाप के कंट्रोल से भी थोड़ा बाहर शादी का माहौल था लोगों में मिलना जुलना हंसी मजाक बहुत से अनजाने लोग वो सब थे वहां पर साहब हुआ यूं कि एक बहुत ही अच्छा मतलब सुंदर दिखने वाला फ्रॉक पहने हुए एक कन्या नजर आई साहब हमारा उनके बाल बहुत ही सुंदर ढंग से कड़े हुए दो चोटियां और उन्होंने कुछ शायद मतलब शायद चेहरे पर थोड़ा रंग रोगन भी किया होगा उनकी उम्र कुछ चौदह पंद्रह वर्ष की रही होगी और हमें तो साहब वो देखने में बहुत ही मतलब अच्छी लगी यूं कहे हमने जब उनको देखा तो उसके बाद तो साहब फिर हमको रुका न गया वो जहां जहां जाती हम किसी ना किसी कारण उनके पीछे पीछे चल देते वो शादी में कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी यानी कि उनको लगातार इधर से उधर आना जाना पड़ रहा था हमने थोड़ी देर के बाद हिम्मत करके उनसे पूछा कि क्या हम आपकी कुछ सहायता कर दे क्योंकि वो कुछ सामान उठा के इधर से उधर ले जा रही थी हम भी साहब उनके साथ लग उन्होंने कहा हां उठाओ तुम उठा दो ये ये लेकर चलो तो हम शायद कुछ दरी या कुछ चादरें कुछ लेकर के जा उनके साथ साथ चले वो हमको बताती गई और थोड़ी देर के बाद उनको ये एहसास हो गया कि मुझको मतलब ये बात देखिए मैं आज बता रहा हूं उस समय तो मुझे लगा था किसी और कारण से उन्होंने मुझे पसंद किया उनको शायद ये लगा मैं आज बता सकता हूं कि यह एक लेबर मिल गया है वो साहब हमसे कुर्सी उठाने को भी कहती थी और चादर तकिया वगैरह वगैरह इधर से उधर रखना कभी कोई मेहमान आया तो उसका सूट केस ऊपर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा देना ये सब हम करने लगे कुछ देर के बाद चूंकि पहाड़ थे वहां पर चाय समय समय पर मिलती रहती थी हमको साहब घर पर चाय पीने की अनुमति थी नहीं परंतु चूंकि हम उनके साथ थे चाय बनकर आई शादी में बाहर कुछ कुर्सियां रखी हुई थी वो उन कुर्सियों पर बैठ गई उन्होंने हमसे कहा बैठ जाओ ये चाय तुम भी पी लो साहब हम भी चाय पीने लगे वो भी चाय पीने लगी और बैकग्राउंड में मतलब पीछे कहीं लाउड स्पीक उसी शादी वाले घर में एक गाना बज रहा था देखिए साहब गाना तो अब मुझे याद नहीं है कि वो गाना ताजमहल फिल्म का था या मतलब या ताजमहल से रिलेटेड किसी फिल्म का था कोई बड़ा ही मोहम्मद रफी साहब का बड़ा अच्छा भावों वाला गीत था मैं गीत याद आएगा तो आपको बताऊंगा साहब वो गाना बज रहा था और हम बैठे हुए उनको देख रहे थे और वो मतलब अब वो बेचारी क्या करती है उन्होंने भी कभी कभार हमारी ओर देखकर थोड़ा मुस्कुरा दिया साहब हमारा तो दिन बन गया हफ्ता बन गया महीना बन गया और इस प्रकार से हमारे चार पांच दिन गुजर गए और हम आपको यह बता दें कि उस शादी में जो गाने बजाने वाले यानी कि स्पीकर वाले साहब जो थे हम उनके पास जा जाके बार बार वही ताजमहल का ही शायद रिकॉर्ड जो था वो बजवाते थे अच्छा साहब ताजमहल का वो गाना और वो मोहतरमा हमारे दिमाग पे छाड़ है चलिए साहब ये तो बात हो गई आपको बताएं हम बैंक की नौकरी जब शुरू की तो मुजफ्फरपुर शहर में पोस्ट पोस्टवे और हम शनिवार को चले जाते थे बनारस और सोमवार की सुबह वापस आ जाते थे तो शनिवार को वहां से ट्रेन चलती थी जयंती जनता एक्सप्रेस जयंती जनता एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से दो बजे चलती थी और रात में ग्यारह बजे बनारस पहुंचती थी साहब हम उसी ट्रेन से आते जाते थे क्योंकि अगले दिन वो शाम को शायद चलती थी या किसी टाइम पर और सुबह मुजफ्फरपुर पहुंचती थी ऐसा कुछ होता था साहब हुआ यूं कि हम एक शनिवार को उस ट्रेन में बैठे शाम को पांच छह बजे के करीब वो ट्रेन मोकामा ब्रिज से निकल रही थी और साहब नामालूम किसके रेडियो या टेप रिकॉर्डर में ताजमहल का वो गाना बजने लगा मुझे पता नहीं क्या हुआ बस वो मोहतरमा जो थी वो उतर करके पता नहीं कहां थी वो उतर करके हमारी आंखों के अंदर आके बैठ गई आप विश्वास करिए साहब वो ट्रिगर था कि हमें उनकी इस कदर बे इंतहा बेसाख्ता याद आई कि हम आपको बता नहीं सकते तो ट्रिगर ये होता है साहब यानी कि कोई एक घटना जो आपके साथ कभी गुजरी हो और आप उस घटना के दोबारा यानी जब कभी हो ऐसा तो उस माहौल में वो घटना आपको फिर याद आ जाए अब साहब यहां तक तो बात ठीक है वो ट्रिगर्स हमारी जिंदगी में अक्सर आते रहते हैं यानी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से मिलते हैं तो आपको कोई ट्रिगर हो जाता है या आपके साथ कोई घटना हो जाती है तब उससे आपको ट्रिगर हो जाता है या आपसे कोई बात कही जाती है तब ट्रिगर हो जाता है तो मैं अपनी जिंदगी में मैंने जो ट्रिगर्स देखे मैं उनके बारे में आपको बताता हूं एक ट्रिगर तो मेरे साथ ऐसा हुआ है जिसमें कि मैंने मैं कुछ काम कर रहा था अपने बैंक में ही बैठा हुआ उस वक्त मैं रीजनल ऑफिस मुजफ्फरपुर में काम कर रहा था मैं बैठा हुआ एका एक, एक मेरे उस काम पर किसी ने टोक दिया यानी कि मैं जो लिख रहा था शायद उस पर किसी ने कहा कि गंदी हैंडराइटिंग है या क्या है कुछ ऐसा कहा गया या शब्द कोई गलत इस्तेमाल किया आप विश्वास करिए उस वक्त मुझे अपने एक गुरु जी थे हमारे जो हमें अंग्रेजी पढ़ाया करते थे बहुत बचपन की बात बता उनकी याद आई और मैं जो नॉर्मली किसी भी क्रिटिक को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता यानी कि अगर आप मेरे किसी काम में मुझे टोक देते हैं तो मैं डेफिनेटली अपने काम को डिफेंड करने के लिए आगे बढ़ जाता हूं यानी कि मैं किसी भी हालत में क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करता वो उस समय में भी था और आज भी है मगर उस दिन न मालूम क्यों जब उन सज्जन ने मुझे टोका मैं एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लिया और मैंने कोशिश किया कि मैं उसको जो उन्होंने कहा है उसको अप्लाई कर सकूं और मैं कोशिश करने लगा कोशिश करके अप्लाई करने लगा यू नो सडनली उसका असर क्या हुआ उसका असर यह हुआ कि वो सज्जन यह समझे कि यह मेरे क्रिटिसिज्म से सुधर सकता है और उन्होंने उसके बाद भी मुझे सलाह देना यानी मेरे काम को क्रिटिक करना जारी रखा परंतु वो ट्रिगर तो बार बार नहीं आता वो ट्रिगर किसी एक समय आता है और उस समय जब आता है तो आप उसको उसके रिएक्शन कुछ करते हैं मगर दोबारा अगर वही चीज हो तो जरूरी नहीं कि वही चीज फिर उसी भावना को ट्रिगर करें आपके साथ में पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं जरा एक बार चेक करके देखिएगा तो साथ एक तो ये है ट्रिगर अब दूसरा एक और ट्रिगर आपको बताता हूं उस ट्रिगर में क्या होता है कि रिएक्शन अलग अलग होते हैं ये ट्रिगर है कि अगर किसी के साथ आपका मनमुटाव हुआ कुछ झगड़ा किसी किस्म का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कुछ भी जैसा कि मेरे साथ में अक्सर होता रहा है लोगों से कभी कभार बहस मुबासा झगड़ा फसाद, क्रिटिसिज्म हो जाता है तो जब कभी ऐसा होता है तो उस समय क्या होता है अब उस समय तो झगड़ा हो गया बात खत्म हो गई उसके बाद कभी बहुत जमाने के बाद मतलब समझ लीजिए छह महीने साल भर के बाद वो बंदा आता है और आपसे कहता है कि साहब सॉरी उस समय जो बात मैंने कही थी मुझे लगता है कि मैंने गलत बात कही और चलिए छोड़िए उसको जाने दीजिए अब यहां पर जब कोई यह कहे कि छोड़िए जाने दीजिए हमने जो बात कही थी वो गलती हो गई थी तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है अब यहां पर मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि यहां पर अब आपके अंदर ट्रिगर करती है कई भावनाएं पहली भावना तो यह होती है कि आप कहिए ठीक है, है भाई बात बात बात हुई खत्म हो गई चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि आगे बढ़ते हैं यह बात आप कह सकते हैं मगर सचमुच में ऐसा अक्सर होता नहीं है आप कह देते हैं कि साहब छोड़िए जाने दीजिए बात खत्म हुई मगर आप बात खत्म नहीं करना चाहते यहां पर एक दूसरी फीलिंग ट्रिगर हो जाती है दूसरी भावना ट्रिगर हो जाती है कि अरे यार आखिर चलिए खत्म हो गई मगर अभी आगे नहीं बढ़ेंगे अभी पहले इस विषय पर बात करो कि आखिर उस दिन तुमने ऐसा क्यों कहा था? अब यहां पर आपको अपनी जिंदगी का फिर एक किस्सा बताता मगर उस किस्से को बताने से पहले मैं यहां पर आपको एक बात बताता ये भी बहुत कॉमन फीचर है कि जब आप किसी से कहें कि भाई मैं आपकी एपोलॉजी जो आपने दी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता क्यों क्योंकि आप आपके अंदर इतना मादा इतना मुद्दा इतना हिम्मत होनी चाहिए यह कहने की मैं अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करता क्यों इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको अभी तक यह स्पष्ट ही नहीं है कि आखिर उसने ये किया क्यों था और आप क्लेरिफाई करना चाहते हैं आप छोड़ चाहते हैं समझना कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था तो जब तक कारण नहीं पता चलेगा तब तक बेमतलब एपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अगर कहीं आपने गलती से कर भी ली एपोलॉजी एक्सेप्ट तो आप अपने दिल में अभी भी नहीं एक्सेप्ट कर पाए यह एक बहुत मेरे साथ में खासतौर से एक बहुत बड़ा आप कह लीजिए साहब एक परेशानी का कारण एक मुद्दा बना हुआ है यह मेरे साथ अक्सर होता है और होता क्यों है अब आपको एक उदाहरण मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा उदाहरण यह है कि साहब मैं मैंने आपको बताया है ना मैं बहुत मोटा ताजा आदमी हूं मैं जो मेरे दोस्त जिन्होंने मुझको देखा है वो तो जानते ही हैं और जिन्होंने मुझे नहीं देखा है वो भी अंदाजा लगा ले कि मैं काफी मोटा ताजा आदमी हूं और ताजा तो नहीं कहना चाहिए मोटा आदमी अब मेरे को खाना अच्छा लगता है तो खाना अच्छा लगता है मोटा हूं तो ऑब्वियसली भाई खाते हैं तो इसीलिए मोटे होते हैं ऐसा तो है नहीं कि आप बिना खाए हवा खा के मोटे हो जाएंगे मेरी पत्नी अक्सर मुझे टोकती कि भैया फालतू क्यों खा रहे अभी तुमने खाना खाया था अभी बिस्किट खा रहे हर एक घंटे पे तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए साहब मैं कोशिश करता हूं भाई उसको ऐसा कहने का मौका ना दू अभी इसमें कोशिश क्या करनी कोशिश यह करनी कि उसे छिप के खाओ मगर कभी कभी आप नहीं छिप पाते तो अभी एक रोज ऐसा हुआ कि मैं नाश्ता करने के बाद आ, शायद एक घंटा भी नहीं बीता होगा मैंने फिर कुछ बिस्किट निकाल लिए तो उसने मुझसे कहा कि तुम फिर खाने जा रहे हो शायर मुझे बड़ा बुरा लगा क्योंकि मैंने जो बिस्किट निकाले थे वो एक्चुअली खाने के लिए नहीं निकाले थे बल्कि उनको एक डिब्बे में डालने के लिए निकाला था तो मैंने उससे कुछ कहा नहीं केवल वह डिब्बा निकाला और उसने वह पैकेट खोल के बिस्किट डाल दिए आप से बता रहा हूं कि सचमुच में उस वक्त मेरे खाने की कोई तमन्ना नहीं थी तो मुझे लगा कि मेरे ऊपर एक झूठा आरोप लगाया गया है थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी ने एहसास किया कि उसने शायद मुझसे थोड़ा हार्शली यह बात कह दी थी तो उसने मुझसे कहा कि भाई सॉरी मैंने तुमसे हार्शली बात कह दी थोड़े कड़े शब्दों में कहा मुझे उसके लिए माफ करूं अच्छा मेरे पास दो ऑप्शन थे मैं एक तो कह सकता था ठीक है माफ किया दूसरा यह था कि मैं कह दूं नहीं माफ किया और तीसरा ऑप्शन भी था मेरे पास कि जिसमें कि मैंने मैं यह उससे कह सकता था आखिर यह बताओ कि तुमने मुझसे कहा क्यों कम से कम पूछा तो होता अब यहां पर जब मैं तीसरा ऑप्शन चुनता हूं तो उस समय होता यह है कि मैं एपोलॉजी के बाद बात खत्म नहीं करना चाहता मैं अपोलॉजी के बाद बात शुरू करना चाहता मैं चाहता हूं कि अभी इस विषय पर और बात की जाए मैं आपसे कहता हूं ना सा बात करते रहिए तो मैं वही बात करते रहना चाहता हूं मैं नहीं चाहता हूं कि बात खत्म हो जाए जब ये बात करते रहने की बात होती है तब उस वक्त मुझे लगता है कि शायद जो एफोलॉजी एक्सेप्टेंस है वो ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है तो मैं आपको बता दूं इस घटना में भी मैंने बात की और बातचीत करके पत्नी ने क्लैरिफाई किया कि उसको लगा मैंने कहा कि शायद मेरा सुझाव यह है कि अगली बार लगने के साथ एक बार मुझसे पूछ भी लेना है अब तो वो यही कहती है कि हां पूछ लूंगी वगैरह वगैरह मगर मैंने भी सोच लिया कि भाई उसके सामने ऐसी हरकतें न की जाएं उसके सामने मैं आपको साफ बता रहा हूं उसके सामने ऐसे पीछे पीठ पीछे तो कर ही सकते तो अब साहब यहां पर मैं बता रहा हूं कि ट्रिगर्स के बारे में तो ट्रिगर्स जो है वो पैदा हमारे ही अंदर से होते हैं और हम उन ट्रिगर्स में कई तरह के फीलिंग्स पैदा होती हैं अब उनसे कौन सी फीलिंग ट्रिगर हो जाए यह पता नहीं होता मगर मैं यही बताना चाहता हूं कि जो फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं उनमें से चुन पाना कि यह फीलिंग उत्पन्न हो क्योंकि ऑप्शंस बहुत से होते हैं कि उन ऑप्शंस में कौन सी फीलिंग पैदा हो जाएगी वो हमें पता नहीं होता साहब ट्रिगर है ट्रिगर दबा क्या होगा पता नहीं वो अभी आजकल कोई सीरियल आता है जिसमें कि वो ट्रिगर दबता है तो गोली चलने के बजाय पिस्तौल की नली फट जाती है तो अब वही बात है कि भैया ट्रिगर जब दबेगा तो या तो गोली चलेगी और या तो पिस्तौल की नली फट जाएगी तो अब ये हमारे हाथ में नहीं है हम अगर ये कहें कि भैया ट्रिगर दबाने के बाद भी कुछ हमारे हाथ में है तो ऐसा नहीं तो हमारे हाथ में क्या है मैं देखिए मैं कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूं मगर मैं आपको यह बता रहा हूं कि मैंने अपने साथ क्या किया है हमारे हाथ में सिर्फ यह है कि उस ट्रिगर को दबने ही मत दीजिए अब ये आप कहेंगे साहब कि ये क्या बात हुई कि ट्रिगर को दबने मत दीजिए हां अरे भाई ताजमहल का गाना बज रहा है तो क्यों याद किया जाए उन फ्रॉक वाली महिला को नहीं याद करेंगे और अगर पत्नी ने डपट दिया कि बिस्किट क्यों निकाल रहे हो तो डपट दिया यार डांट तो खाते ही रहते हैं जरूरी है कि उस पर रिएक्ट करें जरूरी है कि उसको मजबूर करें कि भाई तुम हमसे माफी मांगो नहीं जरूरी नहीं है तो अगर जरूरी नहीं है तो छोड़ दीजिए ना जाने दीजिए हां अगर आपका मन करें तो बात कर लीजिए और अगर आप बात कर लेंगे तो हमेशा के लिए एक सिचुएशन क्लैरिफाई हो जाएगी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा तो साहब आज की बातें तो ट्रिगर पर ही रह गई क्योंकि समय भी खत्म हो रहा है तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ट्रिगर होना बहुत नेचुरल है उसको आप यह मत समझिए कि ट्रिगर हुआ तो कुछ अन है मगर ट्रिगर होने के बाद रिएक्ट करने की इंटेंसिटी हमारे हाथ में यानी कि इंटेंसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है तो अगर जो हम चाहें तो उस इंटेंसिटी को कंट्रोल करके और रह सकते हैं, और चाहें तो इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं मगर अब ये कोई यूक्रेन की लड़ाई तो है नहीं कि जहां पर इंटेंसिटी को बढ़ाया घटाया जाए तो बेहतर तरीका यही होगा कि इंटेंसिटी को विद इन कंट्रोल रखा जाए आज की बात यहीं पर खत्म करता हूं आपको नमस्कार धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार और फिर से एक बार धन्यवाद लूटो न